फर आर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर

नमस्कार पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत-बहुत बहुत स्वागत है है जी हाँ साथियों ही खुशी रहा है मुझे इस एपिसोड में आपके साथ जुड़ते हुए क्योंकि पिछले एपिसोड में जो बातें आपने की थी जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे 721919005 पर और उन सारे तमाम श्रोताओं को जिन्होंने प्यार से अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचाया है और जो

सुन कर आनंद उठाने उन सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आवाज के इस हम सफ़र के साथ यानी मैं हूँ आपका हम सफ़र आज सनी और मेरे साथ आज के हम सफ़र है विवा जी जी हाँ जिनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन सिक्सटी सेवेंटीज के होते हैं तो आइए विवा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में

नमस्कार सनी जी मैं बिल्कुल जोश में हूँ बड़े अच्छे प्यारे से नजर लगी और इसमें अपने प्रेमी के करीब रहने की इमेजिनेशन हो रही है जैसे प्रेमी और प्रेमिका इमेजिन करते हैं कि दूसरा पास ना होते हुए वो अगर अपने घर में है तो वो कैसा

और कैसे नजरें टिकी रहती हैं है का स्पेशली प्रेमी के और वो करीब रहने के लिए बहाने कर रही है कभी कोयल की है और कभी जाते हुए देख है। और नजर के उस बंगले के हाव और वहाँ की एक्टिविटीज है और ये दुल्हन बन बनकर भटकती हुई भी तुम्हारे बंगले पे जाने के इसके बोल हैं और कुल मिलाकर जाना बहुत तो तो अच्छा है

जी विभाजी काफी अच्छी बातें आपने अपने गानों के साथ जुड़े हुए भावनाओं को व्यक्त किया अपने शब्दों में अब मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा आशा भोसले का गाया हुआ सचिन देव वर्मन का संगीत से सजा ये गाना जो है काला पानी इस एल्बम से है तो हम लोग सीधे गाने की तरफ चलते हैं उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से जुड़ेंगे आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुश या

je

आप आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर काला पानी इस एल्बम से है और इसमें देवानंद मधुबाला नलिनी और आगा जो है इस फिल्म के कलाकार थे और देवानंद और मधुबाला पर पिक्चराइज किया हुआ गाना आपने अभी सुना

तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ वीवा जी और भी बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत गाने उनके पास है तो अगला गाना कौन सा है अगला नजर मेरे दिल के पार हुई देखो ना न देखो मेरी हार हुई आशा पारिक पर फिल्माया हुआ ये स्टेज पर डांस करते हुए गाया गया है हु और इसमें अपने का इजहार है और निगाहे मिली और वो मुस्कुराए बस इतने में सब हो गया हाय हाय

बहुत खूबसूरत है।, <laughs> है इस नजर मेरे दिल के पार हुई तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे इस गाने की तरफ ले चलता हूँ जब किसी से प्यार होता है नाइनटीन सिक्सटी वन का ये फिल्म है देवानंद और आशा पारीख पर पिक्चराइज किया गया

ये खूबसूरत गाना आपके लिए खुश रहो खुशिया बांटो

खुश रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है के सफर में मैं हूं आपका हम सफर सनी और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और ये गाना जो है देवानंद और आशा पारिक पर पिक्चराइज किया गया था तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है मेरे पास नजर न लग गए किसी की राह में

छुपा के रख लो आ को वाह में प्यार की इंतहा है इस गाने में जमाने से नजरों में रखने की बात हो रही है कहीं नजर न आए इस गाने में विश्वजीत के प्यार को महसूस कर सकते हैं जो माला सिन्हा के लिए उन्होंने अपने दिल में छुपा रखा है और इस इसके बोल बहुत अच्छे हैं और मुझ में कोई रहे आ करीब और करीब आ जी जी जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है

और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा और ये गाना जो है आपने याद कराया नाइट इन लंडन 1967 में ये फिल्म आई थी आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ है मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत ही अच्छा संगीत इसमें दिया गया है नज़र न लग जाए किसी की राहों में तो चलिए सुनते हैं इस गीत को आप सुनाए हैं रेडियो पो आवाज़ खुश रहो खुशिया बाँटो

न लग जाए किसी किराहों में छुपा के रख लू आ तुझे निगाहों में तूों न जाए ओ मिला नजर न लग जाए किसी किराहों में छुपा के रख लू आ तुझे निगाहों में तू तो न जाए ओ oh मैला

दिल रुबा मेरे दिल में के बैठ जा मेरे हसीन दिल रुबा मेरे दिल में चुप के बैठ जा कुछ में मुझ में पर ना रहे आ करीब आ करीब आ, आ तुझो न जाए

न लग जाए किसी गाहों में छुपा के रंग लू आ तुझे निगाहों में तू न जाए oh my love

बहुत ही खूबसूरत और ये नाइट इन लंदन जो फिल्म आई थी विश्वजीत मालासीना जॉनी वॉकर पर मालासीनाल किया गया था देश और विदेश की जो बातें हैं मिक्स कल्चर को बताने की कोशिश की गई थी तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी ये उस समय की आइए आगे बढ़ते हैं अब मैं चाहूंगा की अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे दिल के बड़ा करीब है ये मुझे बहुत ही पसंद

तो गाना है। है। अगर आपको टाइम मिले तो इसको स्क्रीन पे जरूर देखिएगा। नील गगन की में दिन गले से मिलते हैं। हैं। दिल पंची बन उड़ जाता है। हम खोए खोए रहते हैं। बहुत ही उदासी है दिल को छू जाते हैं इतनी सुंदरता से नृत्य किया गया है वैजंती माला ने इस पे बहुत ही ब्यूटिफुली इन पे डांस किया है

और उनके अगर आप उनकी ड्रेस और उनके हाव भाव और नृत्य देखेंगे तो बिल्कुल उनके दीवाने हो जाएंगे इतना सुंदर एक्टर इसमें अच्छा। और इसके बोल भी बहुत अच्छे हैं कहता है समय का उजियारा एक चंद्र भी आने वाला है इन ज्योत की प्याली अखियन में उसे पिलाने वाला है कुल मिलाकर गाने में दर्द के साथ साथ एक उम्मीद भी

आ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और ये अमरपाली नाइनटीन का गाना आपने याद कराया नील गगन के छाओ में दिन रेन, गले से मिलते हैं क्या बात है आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बांटो नील

खुश रहो खुश बाटो। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो सेवन आवाज 107.8 एफ पर जी हाँ अमरपाली का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अब जैसे कि विभा जी कहती है कि ये गाना जो है बहुत ही ब्यूटिफुल शूट किया गया है और इसमें जो डांस है विशेष जैसे की अमरपाली की जो हीरोन है

वैजंती माला है सुनील दत्त है प्रेमनाथ है विपिन गुप्ता जी इस पे काम किया है। तो वैजंती माला बहुत ही खूबसूरत डांस डांस इसमें करती हैं। तो चलिए इस को अगर देखना हो तो जरूर आप फिल्म में इस गाने को जरूर YouTube पे देख सकते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना नील गगन पर उड़ते बादल आ, आ, आ.

<laughs> दुण में छाया हाँ। तो गुनगुना है, अच्छा, रहे हैं और नेचर को फील कर रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ। अपने खेतों में से लहराते हुए वो गुनगुना रहे हैं कभी बादलों से तो कभी पानी से और कभी पंछियों से बातें कर रहे हैं और इस गाने में

प्यार, प्यार जी, जी, जी। ये, ये खूबसूरत फिल्म है ये एक फैमिली ड्रामा इसमें बताया गया है तो आइये इस गाने का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुना है रीडो पुनी आवाज खुश रहो खुश या बाटो

में ठंडा ठंडा पानी कहीं पाओ तेरे ओ तो के मेले पाओ मेरे वो भी होगा मेला। मैं दासी चूखी होगा राजा नील गगन पर उड़ते बादल आ, आ, आ, आ।

तुम में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया

सुनता है वो ऊपर वाला खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो भाल ग

में जलता हमारा नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर में आशा और रफी की आवाज में आपने ये खूबसूरत गाना सुना

राजन कृष्ण साहब का लिखा रवि साहब का संगीत से सजा खानदान इस एल्बम से ये गाना था खानदान एक बहुत ही प्यारी जो फैमिली ड्रामा इसमें बताया गया जहां पर एक विकलांग व्यक्ति की कहानी को दर्शाया गया है और फिर भी दो परिवार जो है एक ही छत के नीचे संपत्ति के लिए अजनबी बनकर रहते हैं तो ये एक बहुत ही अलग जो है स्टोरी इसमें क्रिएट करके डायरेक्टर ने बताया है

सिंह ने इसका डायरेक्शन किया था और इस फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार उस समय पे मिला था तो आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ हम बढ़ते हैं अगला कौन सा गाना है आपके पास ये मेरे पास सनी ये है ये भी नेचर से रिलेटेड है, तो, है, है? सुबह ऐसे ही शाम

पर फिल्म गाना है प्रेमी नेचर का व्याख्यान कर रहे हैं सुंदरता प्यार खेले मस्ती में पेड़ों से मिलके <laughs> जी जी बात खूबसूरत मुझे लगता है ये उस समय में सेवेंटी या 60's के करीब बहुत लोगों ने इसको सुना था और कभी कभी ये जो शब्द है नीले गगन के तेले धरती का प्यार पले कभी कभी हम लोग हम लो, हमारे जो

परिवार में जो लोग थे उनसे मैं कभी-कभी ये गाने में जो लाइन है वो सुना करता था तो मुझे तब याद नहीं था कि ये फिल्मी गाना है है या फिर इसे पिक्चराइज किया गया लेकिन बड़ा अच्छा वर्डिंग्स इसके जो हमें एक तरफ नेचर की तरफ ले चलते और पूरी एनर्जी देता है जी, जी, का

और धरती का प्यार को ले। I mean, अगर इसको एक-एक लफ्ज़ सुनते हुए आप तो, I mean, उसको करते हुए आप आप उसको करते तो तो इसमें और भी तो आइए इस गीत की तरफ चलते हैं साहब का लिखा महेंद्र कपूर की खूबसूरत आवाज और रवि साहब रवि साहब ने इसे संगीत से संवारा है हमराज इस एल्बम का एक खूबसूरत गाना आपके लिए खास खुश रहो खुशिया बाटो

ch <laughs>

आप सुन सुन रहे रहे हैं रेडियो रेडियो आवाज़ आवाज़ खुश रहो बांटो। नमस्कार आप रेडियो आवाज, 107 FM पर आप 107.8 पर सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना हमराज इसलब का और आपके दिलो दिमाग पर मुझे लगता है कि ये गाना छा ही गया होगा और

एक बार फिर से आपको पुरानी यादें ताजा हो गई होगी तो आइये अब आगे बढ़ते हैं कहते हैं शायरी उसी के लबों पर सजती है शायरी उसी के लबों पर सजती है जिसकी आंखों में इश्क रोता है <laughs> आप सुन रहे हैं रेडियो सेवन आवाज़ एट एफएम पर खाबू का सफर तो आइए आगे बढ़ते हैं विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास

गाना है मेरे पास प्यार भरा गाना है और आँखों में में में की तस्वीर रखने का नींद कभी रहती अब अब रहते हैं <laughs> पैता था, दिन में अब रहते हैं हैं था दिन जी ठीक है सात ही खूबसूरत गाना है तो आई सावरक आ, सावरिया का ये गाना जो है बहुत ही प्यार से सुनते हैं और ये आसना नाइनटीन

66 में फिल्म फिल्म ये फिल्म में जो कलाकार थे माला सिन्हा विश्वजीत राय रायजीत निरुपमा राय, पर ये फिल्म बनी थी तो चलिए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना जो अभी विवाजी ने याद कराया है गाने को सुनते हैं उसके बाद फिर आपसे मुखातिफ होते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुने आवाज खुश रहो खुशिया बांटो

कुछ से कहीं देखो

खुश रहो बांटो क्या बात है है खूबसूरत गाना था मुझे लगता है कि हमारे को को भी बड़ा ही मजा आ रहा होगा इन गानों सुनकर क्योंकि ये ऐसे कलेक्शन है जिसके बारे में शायद अभी के जमाने में नए जमाने में लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते एक खलिस्ट्री रह गई दिल में मुझ जैसा इश्क करता मुझसे भी कोई <laughs>

तो चलिए रिभा जी अगला गाना कौन सा है मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड पे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और अंतिम पड़ाव वाला गाना जो है थोड़ा सा दमदार हो <laughs> जी बिल्कुल है नींद ना मुझको आए दिल में बराए। चुपके चुपके मेरी सोया प्यार जगाए बाकी <laughs> इस प्यार को जगाने की जी जी जी और, अ, अ,

होता है तो नींद नहीं आती ये तो ये तो एक्सपीरियंस ही बता सकता है दिल दिल है है है है और मीठा मीठा <laughs> सांस आंखों के रास्ते तक जाने क्या बाते, क्या बात बात ये ये हर की गाता है ये किसी एक की नहीं ये ये आशिक ज्यादा अच्छे से इसको कर पाते कि जब नींद नहीं आती तो कौन सा चेहरा आपके सामने है तो

और इसमें इसके इसके गाने इसके बोल बहुत हम्म है है। दिन को है को इस से ये गाना है। और ये गाना उस समय जो है खास ओल्ड है। पर पिक्चराइज किया गया था और इस गाने को जो है पी एल संतोषी साहब ने लिखा था और इसके साथ इस गाने को गाया था लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने वक्त हो गया है इजाजत का

तो विभाजी थैंक यू सो मच आपने बहुत ही खूबसूरत गाने हमारे सभी श्रोताओं को आज के इस एपिसोड में सुनाए और मुझे लगता है कि गाने जो है एक से बढ़कर एक थे बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आपने दिया हमें तो थैंक यू सो मच थैंक यू आपका भी और सुनने वाले हमारे श्रोताओं का भी जिन्होंने बड़े प्यार से गानों को सुना और हमारे भी सुना जी बहुत बहुत प्यार बरा प्यार के साथ नमस्कार

जी जी जी आपको भी ढेर सारी खुशियां ढेर सारा प्यार जाते जाते दो लाइनें आपके लिए आज कुछ लिखने की फिराक में हूँ आज कुछ लिखने की फिराक में हूँ आज सुबह ही मुझे इश्क हुआ है <laughs>

आप हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 चलिए साथियों आज के ऐसे में बस इतना ही और जाते जाते आपके लिए ये खूबसूरत गाना अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह कुछ नए कलेक्शन लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशियां बाटो

एक दिल में दर्द दबाए

के ही आके सोया प्यार जगाए